गीता, श्रीमद्भगवीता शक्य अध्यायसा ओं योगिनामें सर्वतेनारात्मना श्रद्धावान्जते यो मुक्तमोम योगीनामें सर्वतेनात्मना श्रद्धावान् भजते यो प्रश्न प्रश्नबीज उपन्या स्वयं एव इस दृश्य मदीयम तत्वम एवं मदगतांतरात्मा सियाद इतिद विभक्षु हो श्री भगवान वाच इस श्लोक द्वारा छठे अध्याय के अंत में प्रश्न के बीज की स्थापना करके फिर स्वयं ही ऐसा मेरा तत्व है इस प्रकार मुझ में स्थित अंतरात्मा वाला हो जाना चाहिए इत्यादि बातों का वर्णन करने की इच्छा वाले भगवान बोले मय्यासमनाथ योग युजन मददाश्रय आसंश सामग्र मं यति तृणु मयि वक्ष विशेषणे पर आसक्त मनो यसक्तमनाथ योगम मनः मन सुव मदाश्रय अहम् एव परमेश्वर आश्रयो यश्य स मदाश्रय आगे कहे जाने विशेष वाले विशेषणों से युक्त मुझ परमेश्वर में ही जिसका मन आसक्त हो वह मैयाशक्त मना है और मैं परमेश्वर ही जिसका एकमात्र अवलंबन हूँ वह मदाश्रय है हे पार्थ ऐसा मैयाशक्त मना और मदाश्रय होकर तू योग का साधन करता हुआ अर्थात मन को ध्यान में स्थित करता हुआ जिस प्रकार मुझको रहित समग्र रूप से जानेगा शोषण यो हि पुरुषार्थेन केनचित अर्थी स त साधन कर्म अग्निहोत्रादी तपोदान वा किंचि आश्रयम् प्रतिपद्यते अयम् तु योगी एव आश्रयम् प्रतिपद्यते मांव आश्रय प्रतिप्यते हिवा अंतर मयि आसक्तमना जो कोई धर्मादि पुरुषार्थों में से किसी पुरुषार्थ का चाहने वाला होता है वह उसके साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्म तप या ध्यान रूप किसी एक आश्रय को ग्रहण किया करता है परंतु यह योगी तो अन्य साधनों को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रय रूप से ग्रहण करता है और मुझ में ही आसक्त चित्त होता है यह तम एवंभूत सन विभूति बल यादि असंशयम समग्र समस्त विभूतिबलशक्तियादी गुणसंप्पन्कारेण ज्ञासी संशय अंतरेण एव भगवान् तुणु उच्यम मैं इसलिए तो उपर्युक्तगुणों से संपन्न होकर विभूति विभूतिबल ऐश्वर्य आदिगुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा कि भगवान निसंदेह ठीक ऐसा ही है वह प्रकार मैं तुझसे कहता हूँ सुन त मद्विष्य वही यह अपने स्वरूप का ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्षाम्यशेषतः ने भून्य अवशिष्यते ज्ञान ते तोभ्यं अहम सविज्ञान विज्ञानसहित स्वाुभव संयुक्त इदम वहाँा कथिष्यामी अशेषतः कृष्णन ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के सहित अर्थात अपने अनुभव के सहित निश्रेयसतः संपूर्णतया से कहूँगा तज्ञान विखित स्तौती श्रोतु अभिमुखीकरणा श्रोता को सम्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है उस ज्ञान की स्तुति करते हैं यद् यद् यद्ञानम ज्ञात न इह इूय पुनः ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनमशिष्य न अवशेषो भवति इति मत भवति यो अत विशिष्ट फल्वादुर्लभम ज्ञानम जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ है कथम उच्य यह दुर्लभ कैसे है सो कहते हैं मनुष्याण सहस्त्रु कचि ये यद्धा कच्चिमा वेति तत्व मनुष्याण मध्ये सहस्रेशु अनेकेश कश्चि यतति करोति सिद्धये सिद्ध ये सिद्ध्यर्थ अपि अभी सिद्धा एवहि तेजे ये यतन्ते यतनते तमाम कस्चिदे माम वेत्ती यथावत् हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्ध ही हैं उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ जान पाता है श्रोतारम्भ प्रवोचन अभिमुखीकृत्य आह इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोता को सम्मुख करके कहते हैं भूमिरापोडलो वायु खमो बुद्धिव अहारी भिन्ना प्रकृतिरष्टरा भूमि इति पृथ्वी तन्मात्र उच्यते न स्थला भिन्ना इति वचना तथा अबादेय अभी तन्मात्राणी एवं उच्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा व कथन होने के कारण यहाँ भूमि शब्द से पृथ्वी तन्मात्रा कही जाती है स्थूल पृथ्वी नहीं वैसे ही जल आदि तत्व भी तन्मात्रा रूप से ही कहे जाते हैं आप अन वायु खम मन मनस कारण अहंकारो गृहते बुद्धि अहंकारण महत अहंकार इति अविद्या संयुक्त अव्यक्त इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि, वायु और आकाश एवं मन यहाँ मन से उसके कारणभूत अहंकार का ग्रहण किया गया है तथा बुद्धि अर्थात अहंकार का कारण महतत्व और अहंकार अर्थात अविद्यायुक्त अव्यक्त मूल प्रकृति यथा विषय विषसंयुक्त अन्न विषम एवं अहंकार वास अव्यक्त मूल कारण अहंकार इति उच्यते प्रवर्तकवाद अहंकार से अहंकार एवं सर्वे प्रवृत्तिबीज दृष्टि लोके जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से कही जाती है क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है संसार में अहंकार ही सबकी प्रवृत्ति का बीज देखा गया है इति यम यथोक्ता प्रकृति ही मे मम ईश्वरी माया शक्ति ही अष्टदा भिन्ना भेदम आगता इस प्रकार यह उपरयुक्त प्रकृति अर्थात मुझ ईश्वर की माया शक्ति आठ प्रकार से भिन्न है विभाग को प्राप्त हुई है अपरेय मित प्रकृति विद मे पार जीवभूता महाबाहो यदम धारियती जगत अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकी संसारबंधनात्मिक इं युक्त मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात परा नहीं किंतु निकृष्ट है अशुद्ध है और अनर्थ करने वाली है एवं संसार बंधन रूपा है इतः यथोक्तायाह तो अन्याँ विशुद्धा प्रकृति मम आत्मूता विद्धि मेपरा जीव हे जीवभूता क्षेत्रभूता प्रकृतिया इदम धारे जगत अंत प्रविष्ट्या और हे महाबाहो इस उपर्युक्त प्रकृति में दूसरी जीव जीवरूपा अर्था प्राणधारण की निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति है अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है उसको तू मेरी परा प्रकृति जान अर्थात उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान एतोनी भूतानी सर्वाणी त्युपारय अहम कृष्ण से जगत प्रभुवा प्रलयस्त एक तद्योनिनी परापरे क्षेत्र लक्षणे प्रकृति योनि यहाँ भूतानातोनिनी भूतानी सर्वाणी एवं उपधारे जानी ही यह क्षेत्र और क्षेत्रज रूप दोनों परा और अपरा प्रकृति ही जिनकी योनि कारण है ऐसे ये समस्त भूत प्राणी प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा ज्ञान यस् मम प्रकृति योनि कारणम् सर्वूता अतः अहम् कृष्ण से जगतः जगत प्रभाव उत्पत्ति प्रलयो विनाशः तथा प्रकृति अहम् प्रकृतिदयेण अहम जगतः कारणम् कारणम क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियां ही समस्त भूतों की योनि यानी कारण है इसलिए समस्त जगत का प्रभाव उत्पत्ति और प्रलय विनाश मैं ही हूँ अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं ईश्वर ही समस्त जगत् का कारण हूँ यस्मा ऐसा होने की कारण मत् परतरम नान्यत किंचिदस्ती धनंजय मयि सर्विद प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाव मत् पर अन्यत् किंचित नस्ति न विद्यते अहम एव जगत कारणम मुझ परमेश्वर से परतर अतिरिक्त जगत् का कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात मैं ही जगत् का एकमात्र कारण हूँ हे धनंजय यस्माद् एवं तस्माद् मयि परमेश्वरे सर्वाणी भूताद जगत् प्रोतमुत अनुगतम अनुविद्ध ग्रथित दीर्घतंतुषु पटवत्सूत्रे च मणिगणा इव हे धनंजय क्योंकि ऐसा है इसलिए यह संपूर्ण जगत और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वर में दीर्घ तंतुओं में वस्त्र की भांति तथा सूत्र में मणियों की भांति पिरोया हुआ अनुच्यूत अनुगत बिंधा हुआ गुथा हुआ है केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्व इधम इति उच्यते यह समस्त जगत किस किस धर्म से युक्त आप में पिरोया हुआ है इस पर कहते हैं रसोहमसु कौंतेभाष सूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पौरुषम रस अहम अपा तस्मिन् तस्भूते मयि आपह प्रोता एवं सर्व जल में मैं रसहूँ अर्था जल का जो सार है उसका नाम रस है उस रस रूप मुझ परमात्मा में समस्त जल पिरोया हुआ है ऐसे ही और सब में भी समझना चाहिए यथा अहम अपसु रस एवं प्रभाअश्मी शशि सूर्यो प्रणव ओंकारु तस्म प्रणवभूते मै सर्वे वेदा प्रोता है जैसे जल में मैं रस हूँ वैसे ही चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ समस्त वेदों में ओंकार हूँ अर्थात उस ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सब वेद पिरोए हुए हैं तथा खे आकाशे शब्द सारभूतः तस्म मयी खम प्रोतम आकाश में उसका सारभूत शब्द हूँ अर्थात उस शब्द रूप ईश्वर में आकाश पिरोया हुआ है तथा पौरुषम पुरुषस्य भावो भाव यत पुमबुद्धि नृषु तस्म मयी पुरुषा प्रोता तथा पुरुषों में मैं पौरुष हूँ अर्थात पुरुषों में जो पुरुषत्व है जिसे उनको पुरुष समझा जाता है वह मैं हूँ उस पौरुष रूप मुझ ईश्वर में पुरुष पिरोए हुए हैं